मर जाएंगे ईमान का सौदा ना करेंगे मर जाएंगे ईमान का सौदा खुशी नदी रबmax दे हस्ती है हमारा कुरान ही लस्तूर है साथी है हमारा काइद भी मोहम्मद सामीसाली है हमारा अब हम किसी रहबर की तमन्ना ना करेंगे मर का सौदा न करेंगे मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे मर जाएंगे का दौरा मिटा कर तफरीक के बढ़ के हुए शोलो बुझा कर दम लेंगे हम इंसान को इंसान से मिलाकर आबाद फिरोजदा आकाशान करेंगे मर ईमान का सौदा ना करेंगे मर ईमान का हम अपनी तस्वीर को रुसुवा करेंगे मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे इंसान से फिर आदि निम मोड़ चुका है चुका है सच्चाई से, से पेमानह वपा तोड़ चुका है दामानी की, की सबरो रजा छोड़ चुका है हम जिंदा हो रस का पेमान पे करेंगे मर जाएंगे ईमान का सौदा करेंगे मर Money dying, Money dying.